हो अवकाश है आकाश कितने भूत हैं हैं भूत भूतों भूतों के के जाते मध्य में अवकाश का हेतु आकाश है अवकाश का हेतु क्या है आकाश है तो सभी है ना जैसे इस कमरे में वायु है कि नहीं है तेज है कि नहीं है अच्छा तो वैसे ही क्या यहां पर आकाश भी है और आकाश वायु से अधिक सूक्ष्म है वायु से अधिक सूक्ष्म है इसलिए क्या है कि जहाँ वायु का भी प्रवेश नहीं है वहां पर भी क्या है आकाश सूक्ष्म नदी का ना तो आकाश क्या है अवकाश का हेतु है स्थिति और गति के लिए आकाश अपेक्षित होता है आकाश किसके लिए अपेक्षित होता है स्थिति और गति के लिए जैसे आप बैठे हैं तो ये खाली स्थान है ना तभी है, तो आप बैठे है तो आपकी स्थिति के लिए क्या अपेक्षित होता है आकाश आप चलेंगे तो जहाँ दीवार बनी होगी वहाँ पैर रख पाओगे तो स्थिति और गति के लिए अवकाश अपेक्षित होता है क्या अपेक्षित होता है अवकाश अवकाश आव देने वाला कौन है अवकाश है पृथ्वी अवकाश को दे सकती है जैसे देखो जहाँ पृथ्वी रख देंगे जैसे दीवार है ईट है तो जहाँ पृथ्वी रखेंगे वहाँ की स्थिति हो पाएगी गति हो पाएगी और जल में भी ज्यादा स्थिति गति तो नहीं हो सकती थोड़ी देर आप कर सकते हैं और तेज वायु होगी तो वायु so में क्या है कि पृथ्वी पर ही आपकी गति होती है वायु में तो नहीं हो सकती स्थिति और न वायु में आपकी गति हो सकती है आप ही नहीं हो सकती है ऐसे गति और तेज में स्थिति हो सकती है गति हो सकती है अच्छा तो ये ध्यान देना स्थिति और गति देने वाला कौन है आकाश है जो आकाश है जैसे कि ये पृथ्वी है अब लेकिन जहाँ पैर रख रहे हैं वहाँ आकाश भी है ना मतलब यदि जहाँ पैर रखने के स्थान में दूसरी पृथ्वी आ जाए जल आ जाए तो आपकी उपाय स्थिति तो स्थिति और गति का हेतु कौन होता है अवकाश है स्थिति और गति का हेतु होता है और अवकाश देने वाला कौन है आकाश है ऐसा आप समझेंगे तो ऐसा बताया जाता है कि उनके मध्य उन पांचों के मध्य में आकाश है अवकाश का हेतु है ठीक है और आगे देखेंगे क्या है तेजा पाचन आदि हेतु कि पाचन आदि का हेतु कौन है तेज पाचन का मतलब होता है पकाना पाचन का क्या है पकाना अब ये ध्यान देना कि ये जो सूर्य है ना ये फसल समझते हैं सबसे सूर्य ये फसल के पका के पकाने का हेतु है सूर्य किसको पकाता है सूर्य फसल को पकाने का हेतु है और वाह अग्नि ये जो है आपकी रोटी चावल सब पकाने का हेतु है और जाठराग्नि क्या है ये अंदर पछाने का हेतु है अंदर पाक करती है ना पाक समझ गए सूर्य क्या है फसल के पाक का हेतु है अग्नि आपके जो रोटी चावल बनाते हैं इसके पाक का हेतु है और ये जाठराग्नि किसका हेतु है अंदर जो है भोजन है ना जो भोज खाए पिए के पाक का हेतु खाए पिए के पाक का हेतु कौन है जठराग्नि है ऐसा समझिए यहाँ पर तो यहाँ पर बताया जाता है की तेज पाचन आदि का हेतु है और क्या है यहाँ पर जलम सेचन पिंडीकरण आदि हेतु सेचन हेतु पिंडीकरण आदि हेतु जल सिंचाई का हेतु है किसका हेतु है जल से सिंचाई करते हैं ना तो जल सिंचन का हेतु है और पिंडीकरण पिंडीकरण जैसे आटा बनाते हैं ना आटा बनाते हैं मिट्टी के खिलौने के लिए पिंडीकरण करते हैं तो पिंडीकरण का हेतु है पिंडीकरण का हेतु कौन है जल और आदि ये आदि से ठंडक पहुंचाने का हेतु भी कौन है वो ले लेना है ना ठंडक के मत क्या है कि ठंडक पहुंचाने का हेतु आदि से क्या लेंगे ठंडक पहुंचाना और और क्या लेंगे तिरसा निवारण तिरसा निवारण तिरसा निवारण का हेतु कौन हो जाएगा तेज हो जाएगा ऐसा समझेंगे तिरसा निवारण का भी हेतु तेज है जल है त्रिषा का हेतु जल है और पृथ्वी किसका हेतु है धारण आदि का हेतु है पृथ्वी धारण करती है सबको पृथ्वी धारण आदि करने का हेतु है। वायु होता है न तो ये लिख अब भूतेश मध्य आकाशों का हेतु के बाद लिखो वायुर वाहन आदि हेतु वायु वाहन आदि है हेतु हाँ बता रहे हैं तो इसको कैसे समझाया हम आपको ऐसा समझिए आप वायु का कार्य है वाहन वायु का कार्य क्या है वाहन कर से प्रवहित होना या चलते रहना वायु का कार्य वाहन वाहन का मतलब क्या है चलते रहना चलती रहेगी ना हमेशा तो ध्यान देना चलते रहना तो वायु के चलने से ही प्राणियों का जीवन संभव होता है प्राणियों का जीवन किससे संभव होता है वायु के चलते रहने फिर वायु का कार्य है गतिशील रहना क्या कार्य है हाँ एक वाहन कार से गतिशील रहना चलते रहना और चलते रहने से क्या होगा जीवन संभव होगा इसका गतिशील रहना या चलते रहना और तेज पाक तेज को बता दिया था ना हाँ किसका हेतु है आदि हेतु है ना तो तेज पाक आदि का हेतु है ये कैसे बताया था सूर्य रूप से फसल के पाक का हेतु है ने? और एक और किससे अग्नि रूप से ये भोजन के पाक का हेतु है और जाठ रागनी रूप से ये खाए पिये पदार्थों के पाक का हेतु है और आदि है ना पाक आदि हेतु आदि से लेना है प्रकाश आदि से क्या लेना है ये तेज प्रकाश का हेतु है आदि से लेंगे प्रकाश ये प्रकाश का हेतु है और जल का कार्य क्या है सिंचाई सिंचाई क्या है? सेचन हेतु सिंचाई का हेतु जल है जल्द ही सिंचाई होती है और पिंडीकरण का होता है पिंड निर्माण पिंड निर्माण का हेतु क्या है जल और आदि से क्या लेना है शीतलता शीतलता का हेतु कौन है जल और पृथ्वी का कार्य क्या है धारण करना क्या कार्य है धारण करना और इस स्थूलता भी इसी का कार्य है किसका कार्य है हाँ पृथ्वी का स्थूलता भी है जैसे लोग मोटे होते हैं ना तो उसमें क्या पृथ्वी अंश काफी हो गया स्थूलता भी पृथ्वी कार्य है जल तेजवायु ऐसे स्थूल पदार्थ है हाँ तो स्थूलता भी इसके कार्य है स्थूलता भी यही करती है चलिए हाँ जी हाँ जी पृथ्वी धारण आदि का हेतु है इत्याहू मतलब ऐसे कहते हैं आहु क्रिया का कर्ता को अध्यार कर लेना ऐसा विद्वान कहते हैं विद्वांसा है ना शास्त्र एक जैसी मत नहीं एक देसी मत नहीं है ये जो अभी आहु आया ना तो यहाँ से समझ लेना भूतेशु मध्य भूतेश के पहले विद्वानसा अध्यार कर लेना विद्वान कहते हैं कौन कहते हैं ये एक जैसी मत नहीं सब सिद्धांत मत चल रहा है ठीक है अच्छा जी अब यहाँ पर देखेंगे ये सभी अभी भूतों के कार्य कहे गए इंद्रियों के कार्य कहे जाते हैं स्रोत्र आदि नाम पंचान ज्ञान इंद्रिया नाम स्रोत्रादि पांच ज्ञानेंद्रियों के क्रम से क्रम से ये देखना अगले पेज पर देखेंगे लिखा है कृत्यानि कृत्यानि लिखा है ना कृत्यानि कर तुम कृत्यम अथवा कार्यम तो कृत्यानि के साथ अन्वय है बता रहे हैं शब्द आदि पांच विषयों को ग्रहण करना शब्द आदि पांच विषयों को ग्रहण करना किसका कार्य है ज्ञानेन्द्रियों का स्रोत शब्द आदि पांच विषयों को ग्रहण करना कार्य है तो क्रम से देखना ंद्री का कार्य क्या है शब्द को शब्द को ग्रहण करना शब्द को ग्रहण करना ना शब्द को जानना शब्द का ज्ञान करना मतलब शब्द को, का को जानना और का कार्य क्या है स्पर्श को जानना स्पर्श को ग्रहण करना और तेज का कार्य नहीं तेज नहीं चक्षु इंद्री का कार्य रूप का, रूप को जानना रूप को ग्रहण करना रूप को देखना और फिर इंद्री कौन आएगी रसनाइ्री कार्य क्या है रस को ग्रहण करना रस को जानना रस का अनुभव करना और ग्रहण का कार्य गंध को ग्रहण करना गंध को जानना, जानना लग गया? आदि पांच ज्ञान इंद्रियों के क्रम से शब्द आदि पांच के विषयों को शब्द आदि पांच विषयों को ग्रहण करना कार्य है क्या कार्य शब्द आदि पांच विषयों को ग्रहण करना ध्यान देना इसमें से स्रोत इंद्री केवल शब्द को ग्रहण करती है शब्द को ग्रहण करती है ना शब्द को ग्रहण करती मतलब शब्द के अधिकरण आकाश को ग्रहण नहीं करती है किसको ग्रहण करती है स्पर्श को और वायु का प्रत्यक्ष मानते हैं ना किसका प्रत्यक्ष मानते हैं वेरी वो जब वायु का प्रत्यक्ष मानेंगे तो तत्व केंद्रीय से स्पर्श का ज्ञान होगा और स्पर्श के अधिकरण का भी ज्ञान हो जाएगा किसका वायु का पता ना वायु चल रही है प्राचीन नयायिक वायु का प्रत्यक्ष नहीं मानते मालूम तो है ना तो मानते है ना किससे किस से हाँ? अच्छा जी तो अब देखना तो स्त्रोत से केवल शब्द का प्रत्यक्ष होता है उसकी अधिकरण द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है त्विन से अधिकरण द्रव्य का भी प्रत्यक्ष होता है और त्विंद्री से ध्यान देना इस पर किसमें किसमें रहता है पृथ्वी जल तेज और वायु चारों में रहता है न है? और वायु का अनुना और कौन सी इंद्री बची ग्रहण इंद्री भी गंध को ग्रहण करती है उसके अधिग्रहण को ग्रहण तो अधिकरण को ग्रहण करने वाली कौन कौन इंद्री हुई यहाँ पे चक्षु और दो भी ना? तो जब गुण मतलब इसका विषय रूप और रूप वन इस पर और बना ठीक है ऐसा चलिए अब भी देखना तो स्रोत पांच के बता दिए अब एक कर्मेंद्रियों के कार्य देखना वागादि नाम पंचा नाम नाम वाघ आदि पांच कर्मेंद्रियों के कार्य देखना क्या है वा पांच कर्मेंद्रियों के कार्य तो उसमें विसर्ग ये क्रम नहीं बताया है ना क्रम से कहना चाहिए इसलिए यहाँ क्रमेण नहीं लिखा है ना हाँ क्रमेण नहीं लिखा है क्योंकि बिना क्रम के आ गया वाक का कार्य है वचन मतलब बोलना विसर्ग शिल्प गति विसर्ग शिल्प गति उक्तया है ना तो उक्तया कर वचानती उक्तया का क्या थे यहाँ क्रम नहीं वाक इंद्री का कार्य क्या है वचन वचन उक्तया करते वचानती वचान से मतलब बोलना वाक इंद्री का कार्य क्या है बोलना और पानी पानी मतलब हाँ पानी का कार्य कार क्या है शिल्प शिल्प कर्थ है कारीगरी शिल्प का क्या है हाँ कुछ करना ठीक है और आदान प्रदान भी तो इसी के कार्य है किसके पानी के आदान प्रदान भी इसका कार्य है शिल्प मतलब कारीगरी कुछ करना को ये इसका कार्य है आदान प्रदान भी इसका कार्य है किसका पानी का और पाद का कार्य क्या है गति गति लिखा है ना पाद का कार्य गति और पायु और उपस्थ इसका पायु का कार्य क्या होगा मल का विसर्ग और उपस्थ का कार्य क्या होगा मूत्र का विसर्ग है तो इन्होंने दो इंद्रियों का एक ही कार्य बता दिया क्या कार्य बता दिया विसर्ग बता दिया है ऐसा हाँ इसमें के तो कार्य हो गए ना हाँ वाघ इंद्री है ना वाघ इंद्री का कार्य क्या है वचन या वर्ण का उच्चारण करना ठीक है तो वाघ इंद्री में दूसरी पंक्ति देखेंगे वाह हृदय कंठ तालु जीवा का मूल वाघ दंत औष्ट नासिका और मूर्धा यही तो उच्चारण स्थान है कितने उच्चारण स्थान हुए इन आठ स्थानों में रहती है ठीक है वाक इंद्री और पानी देखना पानी का कार्य सिर्फ बताया है ना सिर्फ लाभकारी के भी और आदान प्रदान भी इसके कार्य हैं। अब ये ये जो तो पानी इंद्री है ना ये देखना इसमें पांचवी पंक्ति में हाथी की सूढ़ में रहती है किसमें रहती है सूढ़ तो से ही सब काम करता है मिल गया मिले ना और उसके आगे देखना अगली लाइन में पक्षियों की सोच में रहती है किस में रहती है पक्षियों की सोच में रहती है और ध्यान देंगे जो नेत्र गोलक है, है? तो नेत्र नेत्रक में देखना नेत्र इंद्रिय और त्व इंद्री दोनों है कि नहीं है नेत्र गोलक में कौन कौन इंद्री है और त्व इंद्री तो मतलब एक क्या है कि एक स्थान पर एक से इंद्रिय रह सकती है ना तो यही बताने यही बताया गया है अच्छा आप ये थोड़ा ध्यान देंगे जो अब पाद्री देखो पाद पाद्री देखना मनुष्य के पैरों में रहती है और सर्पों की उर्मे रहती है उर्मे है और पक्षियों के पंख हो पैरों में रहती है पक्षियों के पंखों में भी रहेगी पक्षियों के दोनों जगह रहती है कहा पंख हो पैर में पाद पाद्री पैर से भी चलते हैं और उससे भी गमन गति करते हैं पंख फेर से तो पंख में भी रहती और कहाँ रहती है पैरों में और सर्प के सर्फ के पैर में रहेंगे कहा रहेगी वो हाँ। रहे हैं ना हम हाँ है। उसमें क्या जिससे तो हा हा हा कितने बड़े बड़े आप तो की, <laughs> तो की बात ऐसे है ये है ना ऐसे ये उठाएगा पहले क्या करेगा पीछे को उठाएगा फिर आगे फेंक देगा ये उठाएगा फिर आगे फेंक देगा ऐसे है इसे। ऐसा उसका है हस्त नहीं है और उसको क्या कहते हैं चक्षु चक्षुश्रवा उसकी स्रोत इंद्री भी कहाँ है नेत्र बोल में है सर्व की स्रोत्र इंद्री रहती है नित्य कोलक में रहती है अब यहाँ पर इतना देखेंगे पाद हाँ, ये ये पाद है ना पाद का कार्य वस्तु वहा उन्होंने क्या बताया उस उत्सर्ग दो इंद्रियों के कार्य बता दिए किसका वायु और उपस्थ का पायु का कार्य क्या बता दिया मल का उत्सर्ग और उपस्थ का कार्य हो गया मोठ का उत्सर्ग क्योंकि उत्सर्ग या विसर्ग एक, एक बार ही कहा है ना वस्तु स्थिति ये देखेंगे वायु है मूत्र के त्याग का साधन इंद्री कौन है वायु इंद्री है तो ये दोनों जगह रहेगी गुदा और शिष्ण में कहा रहेगी गुदा और उपस्थ इंद्री का कार्य देखो जो इंद्री आनंद विशेष के जनक संभोग का हेतु है वह कौन है उपस्थ इंद्री और वीर का उत्सर्ग भी पायु का ही कार्य है यहाँ तक कि श्द निकलता है ना फेद तो इंद्री का कार्य क्या है इस पर ग्रहण करना और जो उत्सर्ग होता है ना विसर्ग का पसीने का वो भी वायु का ही कार्य है इसको अच्छी तरह जानना हो तो ये योग दर्शन का व्यास व्यासभाष्य है ना उस पर रामशंकर भट्टाचार्य की टिप्पणी और शाम तत्व को रामशंकर भट्टाचार्य की टिप्पणी लिखो वो बहुत अच्छा समझा के लिखा है इंद्रियों को तुमने वो बोलता है ये इसका इसका विसर्ग नहीं है वो कहता है और बिल्कुल बात कही उसका विसर्ग नहीं है विसर्ग तो वायु का है ऐसा तो वो कहीं दे सकती है आगे देखिए दे अपना पाठ में देखते कहा गया हाँ सर्वे साम, ए साम साधारण किंतु मन इन ए साम सर्वे साम। किंतु इन सभी इंद्रियों के कार्यों में साधारण कारण है मन इन सभी इंद्रियों के कार्यों में कि कैसा कम लगाएंगे इन सभी इंद्रियों के ऐसा मतलब इन सभी इंद्रियों के इन सभी इंद्रियों ऐसा लेना इन इंद्रियों के और सर्वे शाम करते सभी कार्यों में सर्वे शाम का क्या अर्थ है इन इंद्रियों के सभी कार्यों में मन साधन कारण है मन कैसा कारण है और मन का असाधारण कारण मन का असाधारण कार्य क्या है स्मरण क्या है स्मरण तो दूसरे की सहायता के बिना मन करता है और सभी सवी के कार्यों में मन सहायक है और उसका स्वतंत्र कार्य क्या है स्मृति ये ध्यान रखना स्वतंत्र कार्य लिखा नहीं कारण उस, है स्मरण चिंतन ऐसा और देखेंगे आकाश आदि नाम भूतानाम आकाश आदि भूतों के क्रम से शब्दादि गुण होते हैं है? क्या आकाश आदि भूतों के क्रम से क्या गुण होते हैं शब्दादि गुण होते हैं चलिए तो कैसे देखो आकाश का फिर क्या गुण हो जाएगा वायु का और तेज का रूप और जल का और पृथ्वी का ऐसा बताते आकाश आदि भूतों के क्रम से शब्द आदि गुण होते हैं अब गुण विनिमय पंचीकरण गुण से एक भूत के गुण का दूसरे भूत में समावेश एक भूत के गुण का दूसरे भूत में समावेश समावेश समझते हैं उपस्थिति एक भूत के गुण का दूसरे भूत में समावेश से पंचीकरण होता है किससे होता है पंचीकरण से क्या है कि सभी आपस में सब भूत मिला दिए जाते हैं तो सभी सब, के सभी गुण हो जाते हैं सभी के तो सभी के सभी गुण कैसे होते हैं पंचीकरण से ऐसा इनका कहना है और देखो कि आकाश से तो यहां कुछ पार्ट छूटा है हम्म यहां थोड़ा लिखो आकाशे नैल्य प्रती रपी तेन हुआ पंचीकरण के बाद आकाशे नैल प्रती रपी तेन हुआ क्या आकाश से प्रतीति नहीं।, नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं।, नहीं अरे लिखा है पाठ इसमें मत लिखिए आपके पुस्तक से चल जाएगा काम आकाशस कृष्णतया भानम अभी तक प्रयुक्तम इसी से हो जाएगा है ना नहीं चलो कोई बात नहीं हमें दिखाई नहीं दिया इसलिए मैंने लिख दिया आकाश देखना जो कृष्ण और नील को थोड़ा समझेंगे आप कि शास्त्रों में कृष्ण शब्द और नील शब्दों का एक अर्थ में प्रयोग होता है नीला नीलामू श्यामल कोमला भगवान को कहते हैं नील वर्ण के भगवान है ना नील मड़ी की समान कांति वाले भगवान है तो भगवान का वर्ण क्या कहा गया नील नील श्याम सुंदर भगवान को श्याम भी कहा गया है ना? नील भी कहा गया तो ऐसा देखेंगे आप कि नील और श्याम एक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं कि जो घना अधिक की नील जो होता है वो काला हो जाता है अधिक नील क्या हो जाता है काला हो जाता है तो जब भगवान को श्याम कहा जाए तो जा जा वहाँ पर नील, नील ही लेना है क्या लेना है नील वर्ण आकर्षक होता है नील वर्ण कैसा होता है थोड़ा सा नील नीलवर्ण बहुत आकर्षण है अब बिल्कुल कोयले का पहाड़ जैसा हो तो वो आकर्षक नहीं है रावण के लिए भी कृष्ण आया श्याम वर्ण और भगवान के लिए भी श्याम आया तो भगवान के लिए श्याम आए तो नीलवर्ण आए और रावण के लिए आए तो वो था था था। था। था। हाँ है। था ले था। है? आ, है? काले का क्या मतलब है वहाँ नीला है काले का मतलब नीला है हाँ काले गर्थ नीला है जब भगवान के दर्शन होते हैं तो बहुत भव्य रूप में होते हैं नीले और ये मूर्ति निर्माण की प्रथा जो पहले रही है कृष्ण पाषाण पे क्योंकि कृष्ण पाषाण जो है वो क्या है की वो ट्राटक के लिए बहुत अच्छा है त्राटक के लिए बहुत अच्छा है इसलिए कृष्ण पासाण से ही मूर्तियाँ पहले बनाई जाती थी हाँ। देखो देखते उस पर और जब उनके भी दर्शन होते हैं ना जिनको साक्षात रूप में दिव्य रूप में तो नील भी दिखाई देते हैं भगवान फिर वहां वो नील रूप में दर्शन होने बिठल के उस समय कृष्ण को कृष्ण है ना रंग वैसा हो जिनको कृष्ण कहा गया है कृष्ण का मतलब वहाँ नील गण वाले ही सुंदर वो नील है वहां पर जानकारी ऐसा है कैसा हाँ नीला और श्याम एक अर्थ में है वहाँ हिंदी में नीला काला हिंदी में अलग अलग लोग समझते हैं हिंदी में अलग अलग समझते हैं हिंदी में अलग समझते हैं अब देखो शुक्ल तो नहीं आया ना क्यों नहीं आया क्यों नील नहीं वो घना होने से ना डार्क होने से वैसा हो जाता है हिंदी में अलग अलग नीला जाता है तो अब देखिए यहाँ पर की आकाश नीला प्रतीक होता है न आकाश की नील रूप से, से भान भी आकाश का नील रूप से भान भी तत्प्रयुक्त अर्थ पंचीकरण से है पंचीकरण के कारण है किस कारण से है आकाश नीला प्रतीत होता है तो कहते हैं आकाश क्यों नीला प्रतीत होता है तो पंचीकरण हो गया और पंचीकरण होने से क्या है कि पृथ्वी का जो नील वर्ण है वो किसका हो गया आकाश का हो गया तो पंचीकरण के कारण आकाश नीला प्रतीत होता है तो ऐसा भी विशेषता द्वैत में एक मत है आकाश नीला है ऐसी होती आकाश का नीला वर्ण मानने वाला एक एक वर्ग है का एक वर्ग है सभी नहीं मानते कारण ध्यान देना कि जो युक्ति है ना कि पंचीकरण से आकाश में कौन सा वर्ण आ गया नील वर्ण आ गया तो फिर कहते पंचीकरण से आकाश में नील वर्ण आ गया तो वायु में भी आ जाना चाहिए तो वायु में नहीं आया तो कहेंगे वायु में जो वर्ण है वो कैसा है है और आकाश का कैसा है उद्भूत है तो कहते ये भी अच्छा नहीं है कि वायु में रूप को अनुद्धूत मान लेना और आकाश में उद्भूत मान लेना ऐसा भी ठीक है नहीं है पर मानने वाले कहते हैं अनुभव के आधार पर हम यहाँ मानेंगे कहा आकाश में नीलूवरण और वायु में मानने नहीं कहेंगे ठीक नहीं पर इतना जरूर है आकाश का प्रत्यक्ष मानते हैं शेषा लेख में आकाश का प्रत्यक्ष मानते हैं क्योंकि ध्यान देना आकाश में पक्षी उड़ता है आकाश में क्या उड़ता है पक्षी उड़ता है तो उड़ने वाले पक्षी का अधिकरण क्या है वहां पे आकाश तो पक्षी के अधिग्रण रूप से उसका प्रत्यक्ष होता है किसका आकाश का अब यदि कहें कि नहीं आकाश का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है क्योंकि आकाश का रूप नहीं है रूप आकाश का रूप नहीं है तो चक्षु से प्रत्यक्ष किसका होता है रूप वाले का चक्षु से प्रत्यक्ष होता है रूप वाले पदार्थ का आकाश रूप वाला नहीं इसलिए उसका चक्षु से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है तो यहाँ दो मत आएंगे विशिष्टा द्वेद का एक मत क्या बोलेगा की आकाश का नीर इसलिए प्रत्यक्ष हो जाता है ठीक है एक दूसरा मत देखना दूसरा मत क्या मानकर तो प्रवृत्त होगा कि भाई आकाश में मानना वायु में अनुभूत मानना उचित नहीं है इसलिए क्या है कि वहाँ भी अनुद्भूत ही पंचीकरण से रूप तो मानना पड़ेगा कि अनुद्भूत तो फिर क्या है कि रूप वाला है तो प्रत्यक्ष हो पाएगा तो कैसे प्रत्यक्ष होता है तो ध्यान देना तो आकाश का प्रत्यक्ष आकाश का चाक्षु प्रत्यक्ष विशेषता को इसमें मान्य है तो यदि कोई कहना चाहे कि जब आकाश में रूप नहीं है रूप वाले पदार्थ का ही चक्षु से प्रत्यक्ष होता है जिस पर रूप रहता है उसी का चक्षु से प्रत्यक्ष होता है आकाश में रूप नहीं रहता तो उसका चक्षु से प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा तो फिर विशेषता तो ऐसी कहेगा यदि रूप वाले का ही चक्षू से प्रत्यक्ष होता है तो रूप का कैसे प्रत्यक्ष हो गया बताइए चक्षू से रूप रूप वाला है क्या है रूप तो रूप वाला नहीं है रूप वाले का ही चक्षु से प्रत्यक्ष हो तो रूप का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए अगर रूप का प्रत्यक्ष होता है इसका मतलब रूप वाले का ही चक्षु प्रत्यक्ष वो नियम रहा इस पर दूसरे वर्ग के लोग क्या कहेंगे दूसरे पक्ष के लोग कि रूप वाले द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है रूप वाले ये नियम है हमारा और अनुभव के आधार पर हम रूप रहित रूप का प्रत्यक्ष मानते है रूप वाले द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है और आकाश रूप वाला ना होने आकाश उद्रव्य नहीं है ना तो रूप वाले द्रव्य का हम प्रत्यक्ष मानते हैं और अनुभव के आधार पर रूप न होने पर भी रूप गुण का प्रत्यक्ष मानते हैं किसके आधार पर तो विशेषता है अपने अनुभव के आधार पर रूप रहित रूप का प्रत्यक्ष आप मान सकते हैं तो अनुभव के आधार पर हम रूप रहित आकाश का प्रत्यक्ष मानते हैं क्योंकि उसमें कोई कहेगा कि आकाश में पक्षी नहीं है पक्षी जब उड़े तो एक व्यक्ति कहेगा कि आकाश उस पे पक्षी उड़ता है तो सब वैसा ही कहेंगे या कोई कहेगा कि आकाश में पक्षी नहीं है अच्छा यदि कहेगी आकाश का अनुमान हुआ पक्षी के उड़ने का अधिकरण आकाश का क्या हुआ अनुमान तो अनुमान करने में क्या होता है कि उसमें हेतु का ज्ञान होना चाहिए व्याप्ति ज्ञान होना चाहिए पक्षधर्मता होना चाहिए परामर्श होना चाहिए तो झटी से प्रतीति होगी की आकाश में पक्षी है यदि अनुमान होता तो झटित प्रतीति नहीं होना चाहिए आकाश में पक्षी है पर झटित प्रतीति होती कि नहीं होती है इससे क्या सिद्ध होता है कि आकाश का अनुमान नहीं हुआ बल्कि आकाश प्रत्यक्ष है अनुमान होता तो झटित प्रतीति नहीं हुई तो आकाश का प्रत्यक्ष न मानते हैं यह प्रत्यक्ष मानने में तो दो पक्ष है नीलवर्ण है और नीलवर्ण नहीं इसमें देख लेना इसमें विस्तार से दिया है दोनों पक्ष इसमें विस्तार से दिया है आकाश को जड़ द्रव में देख लेना आकाश का प्रत्यक्ष है उसमें विस्तार से सब लिखा हुआ है क्या नहीं परिचिन्न नहीं होता है परिचिन्न तो क्या होता है कि जल में होते हैं आप जल के ऊपर ऊपर चलिए तो परिछन्न ऊपर बन जाएंगे हैं तो जल जब इस फूल जल में नहीं हुए परिचिन्न तो सूख नहीं आता है कैसे हो सकते हैं चलने से परिचित नहीं हो यह कोई नियम थोड़ा है है ना और यहाँ भी अभी आप क्या है कि हल्के हल्के चलिए तो पृथ्वी पर भी नहीं बनेंगे छोटे बच्चों के परछिन्न नहीं बनते तो उससे परछिन्न होने से थोड़ा कुछ होता है देवताओं में प्रचिन्ह कहीं नहीं बनेंगे पत्थर में आपके परिचिन्न नहीं बनते हैं तो पत्थर आकाश थोड़ा हो जाएगा वो तो बहुत सूक्ष्म है ना बहुत स्कूल में भी परछिन्न नहीं बनेंगे जैसे पत्थर और बहुत सूक्ष्म होने पर भी परिचिन्न नहीं बनेंगे जैसे आकाश तो परिचिन से कुछ नहीं है आकाश को प्रसिक्षण मानते हैं तर्क तो तर्क से कट जाता है। कोई सीमा नहीं है अनुभव के आधार पर रूप तो रूप का प्रत्यक्ष मानोगे अनुभव ही तुम्हारा। तो अनुभव के आधार पर नहीं। और नहीं आप अनुभव को मान मानना तो अपने अनुभव को छोड़ दो मत मानो रूप का प्रत्यक्ष तो क्या है? अब दो तो एक पक्ष ये भी है कि आकाश का नील रूप से भान होता है, है ना एक पक्ष हमने बताया है ऐसा भी है इनका और यहाँ विस्तार से भी आया पर यह है कि आकाश का प्रत्यक्ष तो आकाश का प्रत्यक्ष मान्य प्रत्यक्ष तो मान्यु से किसका मान्य है आकाश आकाश की आकाश का आकाश की नील रूपत्व प्रती भी पंचीकरण के कारण है आकाश में रूप कैसे आ गया पंचीकरण से आ गया है ना रूप पृथ्वी में है ना तो पृथ्वी का रूप इसमें आ गया अच्छा पृथ्वी का देखो न्याय सिद्धांत रूप किसमें माना गया है पृथ्वी जल और देश का देश। तो चौतीस है ना चौतीस पर आप आकाश का प्रत्यक्ष देख लेंगे है ना यदि असुविधा हो तो आप हमसे पूछ लेना है ना तो ये चौतीस और पैतीस छत्तीस और सैतीस तक ये भी सही है ठीक है हाँ सैतीस पेज तक जो तम का पृथ्वी में अंतर भाव लिखा है ना वहां तक आपको देखना पड़ेगा वहां तक ये आकाश के प्रत्यक्ष की बात आई है अब यहाँ देखना जो रूप है ना पेज इकतीस निकालेंगे नीचे पेज इक्तीस है यद अग्नि रोहितम रूपम तेजसा तद रूपम मिला यदि अग्ने रोहितम रूपम यद रोहितम रूपम जो लाल रूप है कौन सा रूप है जो यद रूपम जो लाल रूप है तद अग्ने तेज रूपम वो अग्नि अर्थात तेज का रूप है ये ऐसा लगा ना जो अग्नि का लाल रूप है वो तेज का रूप है जो अग्नि का लाल रूप है वो किसका रूप है तो छादी इसमें तेज का रूप क्या बता रही है रक्त बता रही है और शुक्ल आदि जो है ना ये उपाधियों के कारण है शुक्ल किसके कारण है हाँ ये वेद के आधार पर ऐसा है और अब आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर आप उसका भी रूप देखिए जल का और पृथ्वी का भी रूप देखिए जल के लिए बत्तीस पेज पेज पर आएंगे यद शुक्लम तद मिल गया जो शुक्ल रूप है वो किसका है अब का है जल का मिल गया और अगले पेज पर देखेंगे ऊपर यद कृष्णम तदन यृष्णम जो कृष्ण रूप है वह किसका, तो किसका है? है, है। ऐसा तो आकाश में जो शुक्ल वर्ण बताया है, बता है जल का लाल बता रहा है तेज का छुक सदसा बताता है चलिए देखो अच्छा विज्ञान के अनुसार तो क्या है कोई आखे सूर्य के प्रकाश में सातों रंग है, तो क्या है कि क्या है कि उन, उन रंगों का अवशोषण कर लेती हैं, जिसका अवशोषण नहीं कर पाएंगी वो रंग दिखाई देगा ध्यान है आपको क्या प्रक्रिया है विज्ञान की? हमें भी ध्यान में नहीं आ रही है उसका कुछ मत अलग है विज्ञान का सूर्य के प्रकाश में सातों रंग बताते हैं और फिर एक रंग क्यों दिखाई देता है तो कुछ आंखों में ऐसे है कि और शोषण करती है दूसरे रंगों का जिसका शोषण नहीं कर पाती वो दिखाई देता हमें स्मरण में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ उसका महत्व ज्ञान का है स्मृति में नहीं है चलिए तो अब देखो यहाँ पर ये गुण का विनिमय एक भूत के गुण का दूसरे भूत में प्रवेश या एक भूत के गुण का दूसरे भूत में समावेश पंचीकरण के कारण और आकाश की कृष्ण रूप से प्रतीति आकाश की नील रूप वर्ण प्रती भी पंचीकरण के कारण है ठीक है अभी एक ऊपर मत बताया था कि आकाश आदि भूतों के का क्रम से शब्दी गुण होते हैं तो आकाश का एक गुण हुआ ना और और और और वायु के के के के तेज उसके जल पृथ्वी पांच अब उसकी अपेक्षा ये देखो आगे या थोड़ी अभी। दूसरा मत आ रहा है पूर्व पूर्व तन मात्र सहायन उत्तरोत्राणी ये मतांतर है पूर्व पूर्व तन की सहायता से उत्तर तन मात्राए स्विशेषा विशेषा करते कार्याणी है ना अपने कार्यों को उत्पन्न करती है उत्पादी क्रिया का कर्ता कौन है बोलो कौन सी धनमात्रा उत्तर धनमात्राणी है ना उत्पादी क्रिया का कर्ता क्या है अकेले करती है किसी की सहायता से पूर्व पूर्व मात्रा की तो पूर्वपूर्व त्रा की सहायता से उत्तरो क्या करती हैं अपने कार्यों को उत्पन्न करती हैं है इसलिए गुणाधिकमत इसलिए उत्तरोत्तर भूतों में गुणों की अधिकता हो गई उत्तरोत्तर भूतों में क्या हो गई गुणों की अब इसको समझो आप उत्तरोत्तर भूतों में गुणों की अधिकता हो गई कैसे हो गई ये सुनिए सब तन मात्रा से आकाश उत्पन्न हुआ आकाश का यह गुण शब्द हुआ अभी आप देखेंगे कि अच्छा ये मतांतर है या वही है थोड़ा विचार करना सब तन मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है इसका एक गुण क्या हो गया शब्द और सब तन मात्र पूर पूर्ण पूर्व तन मात्रा उत्तर से उत्तर तन मात्रा तो बताइए वायु को कौन उत्पन्न करेगी और किस तन मात्रा की सहायता से पूर्ण तन मात्रा की सहायता कही जा रही है ना तो इसको वायु उत्पन्न कौन करेगा और किसकी सहायता से पूर्ण तन मात्रा कौन है और उसकी सहायता से यहाँ पर शब्द हाँ, इस पर मतलब सब की सहायता से स्पर्श तन मात्रा किसको उत्पन्न करती है इसलिए वायु के कितने गुण हो जाएंगे कौन कौन अच्छा जी और ध्यान देना अब उत्तर तन मात्रा कौन हो जाएगी रूप तन मात्रा और पूर्ण तन मात्रा कौन हुई स्पर्श और हाँ, दो तो शब्द शब्द और स्पर्श मात्रा की सहायता से रूप तन मात्रा किसको उत्पन्न करेगी नहीं और मात्रा की सहायता से रूप तर्मात्रा उत्पन्न करेगी तेज को तो फिर तेज के कितने गुण हो जाएंगे तेज के कौन कौन शब्द स्पर्श और रूप इस प्रकार तेज के तीन गुण हो जाते हैं ये है अब सुनोगी अब ये तेज की उत्पत्ति हो जाएगी तेज के बाद किसकी उत्पत्ति होगी किस तन मात्रा से रस तन मात्रा से किसकी किसकी सहायता लेगी शब्द स्पर्श और रूप तन मात्रा की सहायता से जल तन मात्र शब्द स्पर्श और रूप तन मात्रा की सहायता से रस तन मात्रा तो जल में कितने गुण आएंगे चार आएंगे न और फिर कौन की तन्मात्रा हुई उत्तर और पूर्व की तनवात्राएं कितनी हुई चार। तो, की की तो चार की सहायता से की करेगी पृथ्वी में कितने गुण आएंगे पांच ये एक मत ऐसा बता दिया इन्होंने है ना अब ध्यान देना तो पहले जो उत्पत्ति प्रक्रिया बताई थी उसमें तो तनमात्राओं की सहायता तो नहीं कही थी ना है तनमात्रा की सहायता तो नहीं कही थी ना बल्कि ऐसा कह दिया था हाँ मतलब क्या एक हाँ के बाद दूसरा ठीक है तो ये मत, मतान्तर और वैसे भी सुन लो आप सुनना जब से उत्पत्ति हुई आकाश की आकाश में क्या हुआ सब आकाश में क्या हुआ अब ए, अच्छा वहाँ क्या था इस स्पर्श तो त्रा से शब्द धन मात्रा से, से किसकी किसकी उत्पत्ति बताई थी आकाश हो और स्पर्शन मात्रा की उत्पत्ति किससे बताई थी में दो मत मत दो अच्छा दोनों मत बोलो एक मत क्या था? एक में तो आकाश और आकाश तो इसी मत पर अभी चलो शब्द मात्रा से आकाश और स्पर्शन मात्रा दो हुए ना तो स्पर्शन मात्रा किससे हुई है शब्द ऐसी तो उससे शब्द का भी गुण है कि नहीं है शब्द मात्रा से स्पर्शन मात्रा उत्पन्न हुई है तो इस स्पर्शन मात्रा में भी शब्द आ सकता है ना और फिर उस पर उस इस स्पर्शन मात्रा से क्या होगा वायु तो वायु भी दो गुण सकते हैं है ना और उसके स्पर्शन मात्रा से क्या उत्पन्न होगा स्पर्शन मात्रा से उत्पन्न होगा वायु और स्पर्शन मात्रा से क्यूँकी क्या उत्पन्न हुई है रूप तन मात्रा इसलिए पहले वाले के गुण इसमें आ सकते हैं ना तो इस प्रकार भी उत्तरोत्तर गुण मान सकते हैं उस पक्ष में भी उत्तरोत्तर गुण मान सकते हैं और एक पर क्या बोल रहे हैं से तर्णास्था, हाँ। तर्णास्था से से से अच्छा ये बताया देखो कैसा कैसा है, है। कोई जो तो सबको ऐसे ही है अपने इसलिए गुणों की इसलिए उत्तरोत्तर भूतों में गुणों की अधिकता हुई उत्तरोत्तर भूतों में गुणों की ऐसा भी कुछ विद्वान कहते हैं सुनो उत्तरोत्तर भूतों में गुणों की अधिकता हुई ये 42 और उनतालीस इनमें अंतर देखो वहां बोला क्रम से शब्द आदि गुण बोला है ना उनतालीस में आकाश का एक ही गुण क्या माना है शब्द और वायु का स्पर्श और तेज का रूप, रूप। और, और जल का रस और पृथ्वी गंध वहा एक गुण माना और यहाँ पर उत्तर-उत्तर उत्तरोत्तराधिक गुण माने तो उससे ये भी लक्षण हो गया ना अच्छा और जो पहले दो तो मत आए थे ना उत्पत्ति के दो तो उनमें भी, भी क्या है कि उत्तरोत्तर अधिक होंगे उत्तर और पंचीकरण से ही आकाश में रूप प्रतीत होगा सभी मतों में चलिए इस प्रकार निरूपण किसका हुआ अभी प्रकृति का मतलब सत्व तीन प्रकार का था कौन शुद्ध सत्व मिश्र सत्व सत्व शून्य नहीं अचित तीन प्रकार का था पहले क्या था शुद्ध शत्रु शुद्ध सत्व जिसमें केवल सत्व है जो केवल सत्व वाला है, मतलब से रहित है उसको कहेंगे शुद्ध सत् तो शुद्ध सत् तो क्या है त्रिपाद्रीमि में है भगवत धाम में है भगवान के श्री विग्रह मुक्तों के शरीर और वहाँ सब सर्थ शुद्ध तत्व है प्रकृति मंडल में क्या है मिश्र तत्व अचित है ना अचित कौन सा प्रकृति तो अचित के तीन वेद किए गए उसमें दो का अनुरूपण हो गया शुद्ध सत्व का और मित्र सत्व का अब प्रसंगानुसार क्या आया यहाँ पर काल तो ये काल देखेंगे सत्य सुन्यम नाम कि सतु से रहित काल है सत्य से रहित ध्यान देना कि शुद्ध सत्व वाला कौन है नहीं शुद्ध सत्व है ना पहला उसका मतलब है कि रस्तम से रहित सत्य वाला रस्तम से रहित सत्व वाला। और वहाँ भी बहुब्री है शुद्धम सत्वम शुद्ध सत्व है जित जित का शुद्ध तत्व है जिस अचित उसे गोबरी सुद्व है अच्छा तो वो, कै, वो कैसा है कि रज तम से रही कौन है रज तम से युक्त सत्व वाला कौन है मिश्र सत्व प्रकृति और जिसमें बिल्कुल तत्व नहीं है कोई भी तत्व नहीं है मतलब शुद्ध तत्व और रसतम से युक्त सत्व जिसमे कोई भी तत्व नहीं है उसे क्या कहेंगे काल सत्व निकाल है ना इसमें कोई गुण नहीं सत्व कोई गुण काल में नहीं तो हाँ, है हाँ इसलिए सत्य शून्य काल है किसमें नहीं नहीं हमने क्या समझाया सत्य शून्य है ना हमने क्या बताया कि शुद्ध सत्व वाला कौन है त्रिफा जी होती शुद्धम सत्व ये शुद्ध तत्व है ना अचित का भेद वहाँ कैसा समाप्त है शुद्धम सत्व ये इसका मतलब है कि शुद्ध सत्व वाला अर्थात रजतम से रहित सत्व वाला शुद्ध का क्या मतलब है रजतम से तो रजतम से रहित सत्व वाला कौन है शुद्ध सत्व और रजतम से युक्त सत्व वाला कौन है रजतम से युक्त सत्व वाला अथवा रजतम से मिश्रित सत्व वाला रजतम से मिश्रित सत्व वाला कौन है मित्र सत्व अच्छा और जिसमें किसी भी प्रकार का शत्व नहीं है मतलब रज रजतम जिसे सुनो रजतम से रहित सत् जिसमें नहीं है क्या रजतम से रहित सत् जिसमें नहीं है और रजतम से युक्त सत्व जिसमें नहीं है तो समझ जाए बात क्या मतलब दोनों प्रकार समझेंगे की रसतम ऐसी रहित सत्व और रस्तम ऐसी युक्त सत्व वाला कौन है और रसतम ऐसी रहित सत्व वाला कौन है तो दो प्रकार का सत्व हुआ कौन कैसा कैसा बोलो दो प्रकार का सत्य युक्त सत्व तो अब इसमें किसी भी प्रकार का सत्व रहेगा इसलिए कहते सत्य सुन बात इस बार सत्य सुन का मतलब रसम से शून्य भी गया, ठीक है? सत्य से शून्य को काल कहते हैं या सत्य से रहित को काल कहते हैं और यह कौन सुख सत्व यानी सत्य शून्य या काल है अब काल का वर्णन आता है प्रकृति प्राकृतिक परिणाम हेतुभूतम प्रकृति के परिणाम का हेतु भूत हेतु भूत हेतु प्रकृति के परिणाम का हेतु प्रकृति का महादादी रूपम परिणाम होता है ना और प्राकृतिक प्राकृत तो महत्व क्या प्राकृत प्राकृत प्राकृत प्राकृत प्राकृत प्राकृत है प्राकृतिक महत्कार कैसे पदार्थ हैं प्रकृति और प्राकृत पदार्थों के महत्कार आदि और अभी जो संसार में जितने पदार्थ हैं सब कैसे ही तो प्रकृति और प्राकृत पदार्थों के परिणाम का हेतु प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों का परिणाम किसी न किसी काल में ही होता है तो परिणाम का हेतु तो क्या हो गया जन्द नाम जन का काला है ना जितने जन् पदार्थ है सबका कारण कौन है हेतु कौन है तूं तो यहाँ बोले कि प्रकृति और प्राकृत के परिणाम का हेतु परिणाम होता रहता है ना तो कोई पौधा छोटा होता फिर बड़ा हो जाता परिणाम होता है न मनुष्य के शरीरों का परिणाम होता है बाल शरीर युवा शरीर हो जाता युवा शरीर वित्त शरीर हो जाता है तो प्राकृतिक पदार्थ शरीर है ना इसका भी परिणाम किसके अ काल के किसी न किसी काल में परिणाम होते हैं परिणाम का हेतु काल है प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के परिणाम का हेतु कला काष्ठा आदि रूप से परिणाम को प्राप्त होने वाला तो कला और काष्ठा जैसे कि घंटा मिनट होता है ना वैसे तो ही कला ध्यान देंगे आँख की जो निमेश होता है ना पलक आँख की पलक गिरने में जितना समय लगता है उसे निमेश या क्षण कहते हैं निमेश या आग की पलक गिरने में जितना समय लगता है उसे निवेश या क्षण कहते हैं और पंद्रह निवेश की एक काष्ठा होती है पंद्रह निवेश की और तीस काष्ठा की एक कला होती है ऐसा इसका है तो कहते हैं कला और काष्ठा आदि रूप से कला काष्ठा और घंटा मिनट ले लेना कला भी कला और दिन रात महीना ऋतु तो कला काष्ठा आदि रूप से परिणाम को प्राप्त होने वाला कौन काल अब इसको इसमें काल प्रकरण हमारा इस पुस्तक में हरी पुस्तक में काल प्रकरण देख लेना कला शारीरिक रूप से परिणाम कला शारीरिक किसके परिणाम है काल के घंटा में नट तो कला शारीरिक रूप से परिणाम को प्राप्त होने वाला है परिणाम के योग्य कला काष्ठाधि रूप से परिणाम के योग यो है और काल कैसा है नित्य है काल कैसा है काल नित्य है तो इसका मतलब न उत्पत्ति होती काल की और न ही नाश होता है कहते सृष्टि के पहले के सदैव काल में एक सदैव था में और के काल एक बोलती था तो अदिति सच कब था तो कल भी नहीं था पहले सृष्टि के पूर्व में कल सिद्ध हो गया सिद्ध हो गया है ना और जब कहते हैं की इस सब का कब होगा तो कल तो काल रहेगा कि नहीं रहेगा काल हमेशा रहता है काल का नाश कोई नहीं करता है बात ही कोई नहीं करेगा अब संकरमत की दृष्टि से विचार करो बद किसी भी दृष्टि से विचार कर लो के अनुसार किसी भी दृष्टि से बद जीव जो स्वयं काल के अधीन है वो काल का नाश कर सकता है और मुक्त में कुछ करने का सामर्थ है संकर के अनुसार मुक्त कुछ नहीं करता है अच्छा तो कहते ना तो बद्ध कर सकता ना मुक्त कर सकता ईश्वर कर सकता है तो ईश्वर काल का कब कब नाश करेगा बोलो कब करेगा यदि ईश्वर काल का नाश कर सकता है तो कब करेगा बोलो उत्तर कुछ है क्यों क्या उत्तर हो सकता है संभावित तो उत्तर बोलो किसी न किसी तो काल तो रहेगा कि नहीं रहेगा तो काल का नाश कोई नहीं कर पाएगा है ना इसीलिए काल को जो है ना अहमयोग अक्षया काला अहम काल जो है भगवान की विभूति है और कैसी विभूति है बस हाँ, कालो लोग क्षय वहाँ काल जो है ना मृत्यु वर्ष में लोगों का क्षय करने वाला मैं काल हूँ लोगों का क्षय करने वाला कौन होता है मृत्यु वहाँ काल शब्द से मृत्यु रूप की बूटी भगवान ने कही है बताई समझ में और जो समय का वाचक काल है ये किस शब्द से कहा है गीता में कालाम विव अविनाश की काल में भी हूँ तो ये काल को भगवान ने क्या कहा है? अविनाशी। और वो जो मृत्यु रूप काल है ना तो भगवान क्या करते हैं कि पहले तो मृत्यु के द्वारा सबका श्रंगार करते हैं, और बाद में मृत्यु को भी संघार कर लेते हैं भगवान नहीं सुन गया बात पहले तो मृत्यु जो होता है सबका श्रंगार करेंगे तो कहेंगे पहले संघार सबका कौन करेगा और मृत्यु का भी भगवान संघार कर देंगे सबको मारेगी मृत्यु भगवान बोले तुम बचा है चल चलो तुमको हम खत्म नहीं देंगे। तो वो वो मृत्यु भी अक्षय नहीं है मृत्यु नहीं होता है ना यमराज भी अच्छा नहीं है अक्षय कौन है यहाँ पर अविनाशी काल तो आम ये अक्षय काल से काल आ गया है तो काल भी अविनाशी है कुछ नहीं था तो काल पहले कुछ नहीं था तो कब पहले पहले मतलब पूर्व काल तो काल तो बोली नहीं आती है, है ना कल नहीं रखिएगा कल थोड़ा अब देखना वहाँ पे नक्षत्रा नाम ससी इसका क्या मतलब हुआ नहीं नहीं इसका मतलब क्या हुआ वहाँ नक्षत्रा नाम वह ससी जो भगवान कह रहे हैं ना तो अब वहाँ पर ससी और भगवान का वो भगवान के सब विभुतियाँ कही गई है क्या कही गई है विभूतियाँ कही गई है अब जैसे कि देखना आदित्य नाम अहम विष्णु द्वादश आदित्य है उसमें एक आदित्य क्या है विष्णु है और इस सब जगह देखना मरीची तो मरुतामश्मी मरुतो में मैं कौन हूँ मरीची हूँ तो ये सब अच्छा सिद्ध्या कपिलो मुनि ये सब कपिल ये सब बताए ना स्रोत भी तो ये क्या है ये सब भगवान की विभूतियाँ हैं अहम शब्द वहाँ पर मनात्मक का वाचक है ये सब है शंकर मत में भगवान ने अपनी विभूति को अपना रूप के लिया अपनी विभूति को अपना हाँ उपचार से विभूति को रूप कह दिया है क्योंकि शशि वगैरह हम उपाधिया है ना और वैष्णव मत में क्या है कि वो भगवान की विभूति भगवान की अधीन है इसलिए ऐसा भगवान ने कह दिया भगवान की विभूति भगवान की तो वहाँ पर ना ना आम नक्षत्राण नाम आम शशि नक्षत्रों में शशि मनात्मक है शशि कैसा है मनात्मक मतलब मेरे अधीन है ब्रह्मात्मक है नक्षत्रों में सशि कहता है हाँ मेरे अधीन है मेरी विभूति है उनकी विभूति उनकी अधीन होती है और तो यहाँ पर क्या है कि मदात्मक काल हैत्मक काल है किसकी अधिक है? है।, है तो क्यों भगवान ने क्या बोला है हंस के कथित स्मी दिव्या हाथ्मया वहाँ अपने स्वरूप को कहते हैं कि अपनी विभूतियों को कहते हैं भगवान की प्रतिज्ञा क्या है विभूति देने की प्रतिज्ञा है तो किसकी विभूतिया है वो लोग लो देते स्यामी दिव्य हाथ है और या भी विभूति भी जिन विभूतियों के द्वारा इन लोगों को व्याप्त करके मैं सीखू है ना तो भगवान की विभूति है किसकी विभूति है तो भगवान ने अपने स्वरूप के कथन को बोला है कि विभूतियों कथन को बोला है विभूतियों के धन को बोला है तो यही सब जो है ना विशिष्टाद्वी तो मानते हैं कि शरीरवाचक शब्द किसको कहते हैं शरीरी को तो शरीरवाचक शब्द वहाँ पर सशी है और वो किसको कह रहा है सशि शरीरी शरीर पर ये सब यही रास्ता विशिष्टाध्वी इसीलिए मैं ऐसा मानता है शरीरवाचक शब्द शरीर वो कहता है तो नक्षत्रों में सशी मदात्मक है मेरे अधीन है मेरी विभूति है ना मदात्मक ब्रह्मत्मा कर ब्रह्म के अधीन समझे ब्रह्मत्मा करते है और काल वो कैसा है ब्रह्मात्मक है और स्रोत काम की जाहनुवी जा कैसी है ये मरा विभूति कहे भगवान ने काल नित्य नहीं है अचेतन भी स्वरूप हो गया तो जल चेतन की एकता हो जाएगी क्या तो ऐसा नहीं है ना शंकर मत में विभूति को उन्होंने वहां पर अपना विभूति के लिए उपचार से अपने शब्द का प्रयोग किया वैष्णव मत में वो तो क्या है की विभूति उनके अधिन नहीं इसलिए उन्होंने हम कह दिया यहाँ तो इसी दोनों ही जैसे लगाते विभूति प्रकरण को विभूति प्रकरण तो शंकर मत वैष्णव एक जैसा लगता है एक जैसा दोनों लगाते हैं तो सारे पदार्थ है लेकिन वहाँ पर क्या है? एक लोग विशिष्ट की गणना की उन्होंने ब्रह्मात्मक सब होने पर भी वहाँ किसको बताया उन्होंने विशिष्ट विभूतियों को बताया है तो वहाँ भी बताया है ना कि सब कुछ है क्या है कि मेरी विभूति है और लेकिन उसमें विशेष विशेष को भगवान ने कह दिया है तो सब विशेष है कि नहीं है ये हाँ हा? सब विशेष है वहाँ पर ऐसा और नहीं तो जब कहें कि काल अलग नहीं है काल भगवान का स्वरूप ही है तो बोलो चंद्रमा अलग नहीं है चंद्रमा भगवान का स्वरूप ही है सब दिन इसी हो जाएगा तो फिर जो भगवान ने कहा है कि मैं विभूतियों को कह रहा हूँ तो उसे विरोध होगा कि नहीं होगा जो शंकर मत में भी टूप वो वैसा स्वरूप एकता नहीं मान दिया नक्षत्राणाम नक्षत्रों के मध्य में शि हूँ मतलब शशि क्या है, कि है की मदात्मक है मेरी तो विभूति है विभूति सब है विभूति कौन होगी नक्षत्रों में शि और ये नदियों में प्रवाहित होने वाले में श्रेष्ठ विभूति कौन है कि वो मदात्मक है ऐसा प्रधान प्रधान को बोल दिया है नहीं तो ये जय नदी जो है ना जल प्रवाह तो जन चेतन के स्वरूप एकता हो जाएगी क्या वो मतलब ये है मदात्मक है तो वो काल कैसा है वो मदात्मक है और काल नित्य है इसमें देखना विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से काल को नित्य कहा है महाभारत में स्पष्ट रूप से काल को नित्य कहा है और भगवान की वधिन भी बताया है महाभारत में काल को ऐसा व्यापक कर अध्ययन करना चाहिए एक दो पुस्तक पढ़ने से काम नहीं होता है विचार सागर पढ़ लो पंधति पढ़ लो धरती पर पढ़ लो तो कुछ नहीं होता है महाभारत है भगवत है सब ऐसा है सब पूरा देखना पड़ता है इतिहास पुराण क्या है महाभारत में आता है ना इतिहास पुराण अभ्याम उप्रंघित इतिहास और पुराण के द्वारा का उप्रंघन करना चाहिए जब वेद का निर्णय करना है तो इतिहास और इतिहास और पुराणों के व्याख्यान लोग हैं स्वयं लिखते हैं अब कैसे कैसे उप्रंगण होता है उप्रंगण शब्दों को समझना पड़ता है, है ना? इनको छोड़ कर नहीं और फिर श्रुतियों में भी, भी ऐसा देखना पड़ता है है ना हाँ सब देखना पड़ता है महाभारत में तो उसको काल को भगवान भी अधीन बताया और उनका नित्य बताया है युक्ति से भी काल नहीं सिद्ध होता है शास्त्र से भी नित्र सिद्ध होता है काल नित्य नहीं है सबसे बड़ी समस्या यह है कि भगवान को जो नहीं मानते उनको हर जगह द्वैत दिखाई देता है ईश्वर भी यदि बचा है ना ज्ञान के बाद तो भी द्वित हो गया अब अविद्या रह गई तो द्वैत नहीं है लेस रह गया द्वैत रहता है तो द्वैत नहीं यदि ईश्वर आ गया तो क्या हो जाएगा द्वैत अब ईश्वर के अधीन यदि कोई परमात्मक वस्तु हो गई तो भी द्वैत यह सबसे बड़ी समस्या है माया ले, सब, ले, सब पड़ा हुआ तो खड़ा हुआ है तो कोई हानि नहीं है लेकिन ईश्वर सामने आता है तो खड़ा हुआ है तो प्रचंड रूप से ईश्वर विरोधी में ईश्वर का ही हर जगह निराकरण करने के लिए नहीं ये ठीक है उसको नहीं कोई उसमें दुई नीति नहीं देता है सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यही है निचरण करके ईश्वर विरोधी एक तरह से इसमें छद रूप से माया मायावित तो सब उसका से सब लेने गई उसमें ईश्वर को बिल्कुल की की ओर ओर कर देते हैं को किया यहाँ तो क्या है कि भगवान रहे भगवान के भक्त रहे भगवान अधीन रहे भगवान की विभूति भगवंत में दर्शन हो वही चित्तविलास में भी चित्त शब्द चेतन का वाचक है वहाँ चेतन सब, सब परमात्मा को कहता है चित्रविलास में चित्त कहता है परमात्मा को इनके यहाँ शब्द किसमें रूढ़ में परमात्मा कह रहा है ओम कौन मदर को शिष्य चेतन परमात्मा का